वेगं ुल्य वेग जिंद्र बुद्धिमत्ता श्री गुरु रन निजमन मुखलार बुद्धिहीनुजानिकोप वनकुमार बुलबुधिविद्या देहुमोहि हर हु कशवि जय हनुमान ज्ञानगुणसागर जय कपिशतु कुलोक उजागर रामदूत अतुल बल धाम अंजने पुत्र पवन सुख नम महवीर विक्रम भजरंगे कुमार सुमति के संगे कंचन वर्णव राज सुेश कानन कुल कुंत हाथ वज्रव ध्वजाभि का मजुने उंकर नंदन तेज प्रताप महाजगंदन व्यावान गुणिया चातुर राम का प्रभु चरित्र सुने बेकोरियाक्षर धरे लंकमूप धरे असु संहारे राय लाये संजीवन लखन जीवाये श्री रघु लाये रघुपति के ने बहुत बढ़ाए तुम प्रेम ही भरत समाये सहस बदन तुम्हारो यश गाव अस कह श्रीपति कंठल गाव तनक ब्रह्म शा, नारद शार्ध सहसा यम कुबेर दिगपाल जहाँ यो ते कबि कोविद कह सकहा तुम उपकर सुग्राम मिल राजी तुमरो मंत्र विभिषण मान लंकेश्वर भय सब जग जान युग सहस्त्र जो भानु दीदाता ही मधुर फल जानु प्रभु मुद्र का मेले मुख मही जर से लंघ गये आचर जुर्गम काज तक जेते सुगम अनुग्रह तुम रे राम दुलाे तुमर खवारे होत आज्ञा बिन् पैसारे सब सुखल है तुम्हारे शरण तुम रक्षक काहू को डरण अपना तेज समारोह आपे तेन लोक हक ते काय भूत पिशाचे निकट नह आवय महावीर जब नाम सुनावय नाशे रोग हरे सब पीराज राज पत निरंतर हनुमत बेरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन कर्म बचन ध्यान जो लाव सब पर राम तपस राजा तेना के काज सक्रम साजा और मनोरथ जो कोई लाव ता स्वामित्र जीवन फल पावे चारो युव तुम्हारा है प्रसिद्ध जगतार साधु संतके तुमर खवारे असुरे अष्ट सिद्धि न वन के दाता सवृधन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा साधर तुम रघुपति के दासन तुम्हरे भजन राम को पाव जन्म जन्म को दुख बिशरा वही अंत काल रघुबर जन्म हरि भक्त कहाय और देवता चेतन धरे हनुमत शे सर्वसुख हरें जो सुम हनुमत बलवीरा जय जय जय हनुमान गोसा कृपा करो गुरु देव कि नाय ये शतभारु जो छोटे बंदी महासुख हो जो यढ़े हनुमान चालिशा हुए सिद्ध साखे गौरीशा तुलसे दास धारे चेरा के जय हृदय महन ढैरा पवन तरय संकटहरण मंगलमोषेप राम लसन सीता सहित हृदय बस सुरुभ पिदे हनुमान चालीसा संपूर्ण हं hmm.